किसी भाग्यवान के नेत्र श्री कृष्ण चरण नखचंद्रिका से आलोकित तो हो जाए भगवान के चरणों की नख ज्योति किसी के आंखों को प्रकाशित कर दे तो वो भले ही एक क्षण भर के इस उत्सव को देख ले वाणी से वर्णन करके या सुन करके कोई इसको समझे ये असंभव है तो ये गोपाल ये जो वक्सपाल थे आज ये गोपाल हो गए और चारों तरफ मंगल सारे वृंदावन में गीत तमाम बेसुंदरिया जो हैं वो मंगल गीत गाने में लग गए तमाम घर घर में आरती उतरने लगी आज नीराजन और दुंग भी ये नगा ढोल मृदंग गुरुज आनक बंसी थाली बजाने लगे लोग हो पात्र और चारों चार त्यशा नंद कुचंदी जय रोहिण नखी जय गोपाल नद्यलन रक्षा विधानय धुजा आश्री सुजना दल व्यरचन ब्रजाधंडी राज्य निखर सस्व दयादारवै श्रीमान गो महेन्द्र सूनूर मद्राणे नोरन बस ये राम बलराम के बाद ये कृष्ण बलराम के बाद तैयारी की इन्होंने बन में जाने की तो चारों तरफ मंगल गान होने लगे सब तरह के बाजे बजने लगे नाच होने लगा ये सखा सब बोले नाच आज कन्हैया के साथ जाएंगे उस गुप्त बालाएं भी नाचने लगे और तमाम जय बलराम की जय कृष्ण की जय श्याम राम बड़े बुरे बोले चिरंजीव हो चिरंजीव हो बड़ी उम्र हजार वर्ष जीव लाख वर्ष जीव इस प्रकार से आशीर्वाद देने लगे अब विक्रम चंद्र गायों के आगे आगे दारू जी को साथ ले लिया बोले आज तो गायों का भी श्रृंगार हुआ बड़ा भारी श्रृंगार गायों का गायन की छवि कहीं नहीं पड़े रूप रूप सबके ही हरे कंचन भूषण सबके घरे घनन घन घंटा घन करे उज्जवल वर्ण सुको है हंस काम धे मुसव को दर्पण समतन अतिदित हरिजाई झुक लेते इस प्रकार तमाम गाय सजाई गई अब गो पूजन जो हुआ महाराज तो कहते हैं यहाँ पर बड़ी सुंदर भावना है तो कहते हैं कि ये गो पूजन जो किया श्री कृष्ण ने ये दो आंखों वाले के लिए तो देखने की चीज थी हजारों गायें और राजवराम का पूजन सब पर एक, एक का करना ऐसा नहीं किसी को प्रतिनिधि मान के एक की एक की पूजा श्री कृष्ण ने कर दी वो सबकी पूजा हो गई सो नहीं सबकी पूजा श्री कृष्ण ने की तो इस पूजा को देवताओं ने देखा इससे जो शुभ भगवान का मस्तक उन मस्तक को गायों के खुरों पर स्पर्श करा के बंधन किया भगवान ने उनका मान बढ़ाया उसके बाद ब्राह्मणों को पुरोहितों को खूब दान दिया प्रमुख दान दिया दी और सबको आनंद समुद्र में निमग्न कर दिया फिर तारो जी के चाचा जी के पिताजी के जितने बड़े वो ब्राह्मण थे उनके माताओं के और चरणों का स्पर्श किया और अपने वो कहते मंजिल अंजलि पुटों से उसके संकेत से उन्होंने पूरे भाग में उनको आज विराजित कर दिया और तो स्वयं उनकी ओर मुख करके और अपने बड़े भाई बलराम के साथ वहाँ उपस्थित हो गए तब अभी जाने की तैयारी पूरी पूजन पूजन सब सब प्राप्त हो गया अब ब्रजराज ने अंतिम वो दल्दी दिखाते हैं वो लग तो नंद बाबा ने एक मणियों की लखटती छोटी सी बड़ी कोमल ये ला उनके कर खमल में दे दी कि देख भैया ये बेटा ये गायों के लिए है मारना मारना नहीं और लगती के आगे तो वो अगर किसी के स्पर्श हो जाती गाय के तो गाय निहाल हो जाती बुलाब तो जाओ मैया छोड़ो अरे हमारे काम हम तो बाकी रहेगा तुम्हें झंडी दिखा ले तो क्या हुआ मैया की आंखों ना सु मैया ने कहा भैया तुम लोग बलराम को बुलाया को सुदाम को बुलाया, बुलाया, राम श्रीदूलाय सुयपाग पश्चावसुल युवां श्रीरदा सुदा दो पार्षस्थौ भवि दिशि विदिशि परे सन्तु चात्म बंधो इतम हस्ते विधत्य प्रतिशिशु दिशती त्र कृष्ण से मकर्मा श्रीमकती नेत्र मैया प्रेम का क्या कहना है कि बोले अरे बचा बलराम तू भैया इस कन्हैया के आगे आगे हो जा तू इस नीलमणि के आगे हो जा अरे तू सुबल बेटा तू इसके पीछे चलना पर श्री राम सुदाम बेटा तुम दोनों मेरे बड़े प्यारे बेटे हो तुम दोनों इसके अगल बगल में चलना चारों बना दिए एक आगे एक पीछे दो अगल बगल और सबसे खड़े शिशु हर बच्चों सुनते हो ना देखो तुम चारों से घेर के चलना बना इसको ये तुम्हारा बड़ा प्रिय है तुम्हारा आत्मीय तुम इसको अपने ही मानते हो तुम्हारा भैया है और ये तुम्हारा भला भी चाहता है सूरज है इसको चारों से घेर करके आदत करके चलो यू मैया कहती कहती सुनेह से विवृ हृदय मैया का और एक एक बच्चे का हाथ पकड़ पकड़ करके उसको समझा रही मैया आदेश दे रही और प्रत्येक को मानो निहाल कर रही है श्री कृष्ण सेवा संबंधी कार्यो का निर्देश करके जो श्री कृष्ण की सेवा में किसी को लगा दे वही वास्तविक हितैसी है और वही निहाल करता है लगाने वाले, वाले। तो को तो मानो प्रत्येक गोप शिशु का हाथ पकड़ पकड़ के श्री की सेवा में नियुक्त कर रही है माता और ये सब करते हुए है क्या उनकी आंखों में आंसू की धारा बरस रही है झरझर झर झर आंसू झर रहे हैं और मैया सबको समावन दे रही है बच्चे की अब बाणी कहां तक इस प्रकार से पौंड वयस्क ये पौगंड अवस्था में छह वर्ष की अवस्था को प्राप्त करके नींद वृद्ध गोपों का अनुमोदन प्राप्त करके पिताजी की और चाचा ताऊ की आज्ञा प्राप्त करके आज ये गोपाल बन गए तपस्या बहु वतुष्ट पशुता सम्मत गयंत सखिलिष्ट समेर वृंदावनम पुण्यमती वक्रतु ये बस गोचरण करते हुए वृंदावन के वृंदाकान की ओर जा रहे हैं उस भाग में उस वन स्थली के प्रत्येक अंश पर ही तक किसी दूसरे पशुपाल का साम्राज्य नहीं एक क्षेत्र इस अनोखे बालक का साम्राज्य हो गया वो बनभूमि आज इनके ध्वज अंकुश बज इत्यादि चिन्हों से समन्वित पदाकों को परिचि को प्राप्त करके मन समलंकित हो गई आज जब पौगंड अवस्था आई पशुपालन सम्मत दो भाई निज गोधन लय भ्रात समेता सखन संग नृप कृपा लिखेता बन बन धेनु चराय प्रवीण वृंदावन भू पावन की गुनंदा महा पुण्य तम छिटी सुख कंदा पुण्यमयी ये धरती धन्य हो गयी वृंदाकानंद भी अब चले आ गये तो सुदेव जी महाराज कहते हैं तन्ढ़ववो मुयीरय गोपय गृणध्ये सुरेश पशून पुरस्कृत पशव्यशुद बिहत् काम कुसुम आकंण तन्मंजुषा मृग जुड़ाकुम महन्म प्रखण सरस्वता दुष्टुम शततत्र गंधना निरीक्षर भगवान् मनोदे साुपल्लवश्रेया फल प्रसूनोभ पादिखा दीक्षु बनस्पतीन्दा सुमयन्यवाह घृमाषवाच अहोमी दिवरामाराचित पादाबूजं सुमुन फलाधन नमं पादा शिखा लोक समोपहत्जिस्तव्यसौलोकतीथं गायंत्रादिपुरद प्रायो अमी मुनिगण मुख्या गूढ़ं बने तहचत न गात्मे नृत्य शिखर युजमण्य कोप्य सोशवीक्षण सूक्त कोकिलगना गृहमागताय दनिया सतासर्ग जन्मे मजध धरने तुन विरोधस्गस्ोभ मृत कर्जावृष्टा यद्यो दृ मृगा बड़ा सुंदर भगवान का लीला विहार का वर्णन है सुदेवजी महाराज कहते हैं कि गजवंदन सखाओं के प्राण अपने मधुर अधरों पर आरोप को स्थान देकर वो लहरी से मनमोहिनी स्वर कानों में मत बछाने लगे गो विशिशुओं के कंठों से वो निकली हुई श्री कृष्ण कीर्ति की सुमधुरान तो सब सब बच्चे गाय लगे तो वो बन प्रांतर मुखरित हो गया सारी गाय अनंत अनंत गाय हैं वे सब आज विशेष आनंद में आज वो ग्वालों के साथ नहीं है श्रीकृष्ण को आगे करके वो चल रही है कभी पीछे हो जाते हैं और उनकी वंशी ध्वनि और उनके सखाओं के द्वारा गाई हुई श्री कृष्ण की करकीर्ति सुनती हुई ये प्रेम विभर हुई सब गाए आगे बढ़ रही हैं और उनके पीछे सखाओं से गिरे बलराम जी के साथ ये नीर सुंदर मनो झूमते हुए नाचते हुए और चले जा रहे हैं इनको गाय चलाना तो है ही पर इनको तो वन विहार करना है वन विहार इनका उद्देश्य है अब वहाँ वन की भूमि ने देखा कि आज सब तरह से जो कुछ भी सामग्री जिसके पास है बढ़िया से बढ़िया वो देकर इनका स्वागत करें अरे इतने बड़े तो स्वयं सम्राट प्राण के प्राण आत्मा के आत्मे स्वयं आ गया तो रंग बिरंगे भांत भांत के पुष्प सब मानो एक साथ ही आज वो उत्पन्न हो गए और स्वागत करने लगे श्री कृष्ण का समयोचित ये बेलों के मनोपूर्ण बन गए अपने आप और ये बन मनो प्रतीक्षा कर रहा है श्याम सुंदर की कि हमारा अभिनन्दन स्वीकार करो स्वागत स्वीकार करो तन माधव मुदीर मृतो गोपी गणदी सुरेश बलानता पशु पुरस्कृत मानसन बिह तु काम कुसुमा कर बनम ये फूलों के खान कुसुमा कर ये वन की शोभा इसमें विहरण के लिए भगवान पहुंच गए अब वो कहते हैं कि भाई जब स्वयं सम्राट आ जाए तो सम्राट भी केवल सम्राट नहीं हृदय के सम्राट दो तरह के बादशाह होते हैं एक बाहरी बादशाह जहां सभ्यता से भय से कुतूहल से स्वागत करना पड़ता है और एक हृदय के बादशाह हृदय के सम्राट तो वहां पर तो हृदय में ऐसी उत्कंठा उत्पन्न उत्कंट होती है कि जो कुछ भी हमारे पास है इस सारा का सारा आज ही इनके चरण सरोजों में समर्पित करके धन्य कर दिया जाए तो आज ये वृंदाकानन अपने कोष की अपने खजाने की अपरसीम सारी संपत्ति को श्रीकृष्ण श्याम सुंदर के चरण कमलों में समर्पित कर रहा है और केवल स्वयं नहीं इसमें रहने वाले जितने भी चौराचर प्राणी है सबको साथ लेकर मानव अपने को न्यौछावर कर रहा है कि श्याम सुंदर के चरण सरोजों पर रसमत् भ्रमणों का गुंजार मृग और पक्षियों का सुमन और कलरव ये भगवत भक्त के मानस तल के समान परिस शीतल सुमिष्ट जल से भरे हुए सरोवरों का सामिथ्य और उन परीतल पद्मगृ सुभाषित मंद मंद पवन का संचरण ये कानन के वन के सारे के सारे उपकरण सामने उपस्थित हैं सेवा में भगवान का ध्यान उतर गया सेवा की सामग्री स्वीकार करनी चाहिए कोई सेवा की सामग्री दे अपने को दे कहीं जाए स्वागत सत्कार हो और उस स्वागत सत्कार को बिना ही स्वीकार किए मुंह बनाए चल दिया जाए वहां से तो वो सेवक कुछ बोलता तो नहीं पर वो कुछ बिना पाय रह जाता शादा नहीं पाना चाहता वो वो पाना चाहता है प्रेम पाना चाहता है उसके सुख का प्रेमास्पद के सुख का आश्वासन तो हमारी सामग्री से उनको कुछ सुख मिला इस प्रकार तो भगवान के नियुक्त गए उधर अब वो जो सुखमय वायु बह रहा था उसने भगवान के श्रीम का स्पर्श प्राप्त कर लिया भगवान के कानों में वो मंजूघोष वहां का भर गया भगवान के नासिका में ग्रहण में वो नाना प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्पों के सुबास संचित हो गये भगवान की आंखों के सामने वो सारे मनोहर दृश्य आकर के उनको आंखों ने ग्रहण कर लिया इस प्रकार उनका उनके सारे इंद्रियों ने कर्त्व रसना आंखें नासा सबके आनंद का वर्षन हो गया अब भगवान ने सोचा कि आज यही बिहार हो निरीक्षरण तुम भगवान मनोदे भगवान ने उधर मन लगाया यही बिहार हो तो अब इनके आदर को स्वीकार कर रहा है बड़ी सुंदर ये सीखने की चीज है परंतु साथ में बड़े बलराम जी साथ हैं बलराम जी कुछ बोल देते तो बात से थी पर बलराम जी बोले कैसे ये बन भी सुनना चाहता इन्हीं के मुख से और ये भी कहना चाहते हैं अपने श्री मुख से उनके प्रेमोपहार को स्वीकार करके मानो भगवान स्वयं वो प्रेम रस का पान कर रहे हैं ये बतलाना चाहते हैं संकोच होता है कि बड़े के सामने अपनी सेवा को स्वीकार करके बता दे तुमने हमारी बड़ी सेवा की तो बड़े की सेवा तो की नहीं फिर तुम्हारी सेवा की तो प्रकारांतर से बड़े का अपमान हो जाता ये है ये व्यवहार की चीज है यहाँ भगवान तो सब सिखाते ही है ना बलराम जी साथ हैं और बन की प्रत्येक वस्तु ने भगवान का स्वागत किया है सत्कार किया है अपने अपने सारे उपकरण देकर उनकी सेवा की उनकी सेवा से सुख मिला है ये कहकर उनको सुखी करना चाहते हैं भगवान लेकिन ये कहने कि मुझको सुख मिला है तो बलराम उपेक्षित हो जाते हैं न तो बलराम को उन्होंने सुख दिया न बलराम ने सुख पाया ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जिसमें सुनने वालों का तो अच्छी तरह से अंतकरण तृप्त हो जाए उनको सुधार मिल जाए और अपनी बात कह भी दी जाए और बड़े को भी अच्छे लगे तो भगवान वहाँ पर बोले बोले क्या अब वो वृक्षों का भ्रमरों का श्रेष्ठ गाने लगे तो बोले कि दादा देखो ना ये कैसे कैसे तुम्हारा स्वागत करने में लगे हैं दादा से बोले उनसे नहीं बोले दादा से बोले कि दादा देखो ना ये किस प्रकार से कि तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं और कैसे कैसे ये और तुमको लिझा रहे हैं तो उन्होंने सब चीजें देखी तो ये बोले श्री कृष्ण कि देखो दादा तुम तो आदि पुरुष हो और तुम सबसे बड़े देवता और देव शिरोमणि हो तो यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की सब पूजा करते रहते हैं परंतु ये देखो ना ये वृक्ष है और आज किस प्रकार से आपकी पूजा में ये सब लगे हैं और ये देखो ये भ्रमर जो है ये गुनगुन गुनगुन गुन करते हुए ये मानो आपका ये गुणगान कर रहे और ये देखो ना ये हरणिया हरणिया जो हैं ये कैसे ऊपर को मुंह करके और आँखों को तुम्हारी ओर लगाए ये तुम्हारा आनंद बढ़ा रही हैं तो तुम्हारी ओर प्रेम पूज श्रेष्ठ से, से देख देख कर देखो ये मयूर जो है ना मोर ये देखो कैसे नाच नाच कर और तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं तुम्हारी पूजा कर रहे हैं और देखो भैया ये कोयले ये मधुर कुहू कुहू कु बोल करके ये कहते हैं कि बलराम जी आइए आपका स्वागत है हम क्या आपकी सेवा करें तो धन्य है ये बदवासी वनवासी प्राणी धन की भावना है यही तो साधुओं का आचरण होता है ना संतों का स्वभाव है कि घर पर जो आ जाए उस अतिथि की प्रिय से प्रिय वस्तु प्रिय भाव से आदर भाव से प्रेम भाव से देकर उसकी सेवा करें